प्रभाग का क्रियान्वयवाद है इसको लेकर विचार हुआ जब कहा कि विद्या और विद्या के फल में ब्रह्म विद्या और उसके फल में कोई अंतराल नहीं है जहां कर्म का प्रवेश हो सके इसलिए कर्म का प्रवेश मोक्ष में नहीं है ये कहा तब प्रभागर के ही पक्ष में कुछ वादी है जो इन सारे वाक्यों को यानी वेदांत के जितने वाक्य है उनको संपद उपासना के दृष्टि से मानते हैं संपद उपासना एक प्रकार की उपासना है कल कहा था तीन प्रकार की उपासनाएं होती है उसमें एक संपद उपासना है कर्माव उपासना अभ्युदय्रेय सुपासना जिसको प्रतीक उपासना हैं और अहंग्रह उपासना इसमें प्रतीक उपासना में दो विभाग है अध्यास्त प्रतीक उपासना संबद्ध प्रतीकोपासना ये सब विस्तार से कल का है तो। उसमें जो संबद्ध प्रतीक उपासना है वो आरोग्य प्रधान होता अध्यात्म प्रतीक उपासना अधिष्ठान प्रदान होता है आरोप्य प्रदान को संबद्ध प्रतीक उपासना के रूप में ब्रह्मात्मेक विज्ञान को मानना चाहिए ये उनका अभिप्राय जीव अल्पज्ञ है परिच्छिन्न है ऐसे जीव में सर्वज्ञत्व अपरिचिन्नत्व रूप ब्रह्मात्मेक विज्ञान को आरोप करके ध्यान किया जाता है ऐसे मान लिया जाता ऐसे में वो उपासना रूप ही हो तो उपासना रूप होने से उसका कर्म संबंध होने में कोई दोष नहीं रहेगा ये उनका अभिप्राय एक टीका में कहा था कि भेद भेदधि तुल्य न मिथ्याधि विरुद्धम का मिथ्या ज्ञान का विरोध ब्रह्मज्ञान का नहीं रहेगा क्योंकि ब्रह्मज्ञान को संपदादि रूप मानेंगे। तो ये संपद शब्द का अर्थ संपादन किया जाना संपादन किया हुआ ऐसा अर्थ में संपद कहा गया है इसके लिए भाष्य में कहा यथा यथांदम वई मनो अनदा विश्व रेवा जयति इति ऐसा ने उपनिषद में वाक्य आया कि मन को ब्रह्म करके उपासना करनी चाहिए क्यों ऐसा करना चाहिए क्योंकि मन में और ब्रह्म में ये समानता है अनंतम वही मनो मन जो है अनंत है और अनदा विश्व देवा जो विश्व देव है नाम के जो देवगण हैं वो अनंत है आनंदमेव सतेन लोकम जयी इसलिए ऐसे फल जो उपासना जैसा हम करते वैसा फल होता है तो आनंदमेव सतेन लोकम जयती ऐसे लोक को प्राप्त को जो आनंद हो इस प्रकार आनंद लोक को प्राप्त करेगा यानी अंधवान नहीं ऐसे लोग को प्राप्त करेगा करे। तो यहां मन को विश्वदेवी के संबंध करके तो ब्रह्म रूप से उपासना करने के वहां विधान है और ना ये तो इसके लिए कहा यथा अध्यास रूप मैंने संबद्ध रूप के लिए उपासना का संपादन किया जाता है ये संपादन करने पर ये कल हमने कहा था जिसका संपादन किया उस पर ज्यादा ध्यान होता है चिंतन आप उसका करेंगे इसका संपादन किया अब अध्यास रूप का लक्षण देते हैं क्योंकि प्रतीक उपासना दो प्रकार का है संबद्ध रूप और अध्यास रूप तो नच अध्यास रूपम अध्यास रूप भी ये नहीं है जिसको हम आहार्य अभ्यास कहते हैं वो पहले अभ्यासों के बारे में कहते समय ये कहा था बीस प्रकार के अभ्यासों में अंतिम वाला आहार्य अभ्यास ये आहार्य आहार्यभ्यास जो है अज्ञानकृत नहीं होता आहार्य ज्ञानकृत ज्ञान के कारण होता जानता है पहले जानकारी के साथ होता है अध्यास कहने मात्र से सब मिथ्या मिथ्यारूप होंगे ऐसा नहीं है अध्यास एक उपासना भी है ये उपासना अध्यास है ये ज्ञान से होता है इसलिए ये मिथ्य यदि भवित उत्तम भाष्यकार पहले इसको अलग करने के लिए कहा कि जो युष्म प्रत्यय गोजरा आदि में जो इधर इधर भाव हो रहा है वो मिथ्यारूप अध्यास है क्योंकि उसके पीछे ज्ञान कारक नहीं है किन्तु यहां जान करके कर रहे हैं आप जानते हैं दोनों को जानते हैं, जिस पर अभ्यास कर रहे हैं जिसका अध्यास कर रहे हैं दोनों का ज्ञान आपको है जैसे साहब में विष्णु बुद्धि शिवलिंग में शिव बुद्धि इत्यादि अध्यास से होता है ये अध्यास है ये आहार्य अध्यास कहते जो उपासना के लिए होता है ऐसे अध्यास रूप भी ये नहीं है क्या ब्रह्मात्मेकत्व विज्ञान हम या अध्यास रूप भी नहीं ऐसा भी नहीं मान सकते क्यों जैसे यथा ब्रह्म, मनोब्रह्मेद उपासीत मन को ब्रह्म मानकर उपासना करना चाहिए अध्यास के लिए बासीकार ने दृष्टान्त दिया मनोब्रह्मेदी उपासीत अब यहां देखिए ध्यान देने की बात है जो छांदोगे का अध्ययन किए हैं उनको ध्यान होगा कि यहां मन और ब्रह्म दो है अब प्रश्न होता है कि यहाँ मन की उपासना होती है कि ब्रह्म की उपासना होती है प्रश्न होता है अब लगेगा कि यहाँ मन की उपासना क्यों करेंगे मन तो ऐसा भी बिगड़ा हुआ है मन की उपासना कोई नहीं करते ब्रह्म की उपासना होगी ऐसा लगता है किंतु यहाँ उल्टा है ब्रह्म की उपासना नहीं है मन की उपासना है कि जो कुछ करेंगे मन के ऊपर ध्यान करेंगे अध्यासरूप उपासना में ऐसे होता है अधिष्ठान प्रधान होगा यानी अधिष्ठान के ऊपर ध्यान रहेगा किसको आधे किया गया उसके ऊपर ध्यान नहीं जैसे आप विष्णु भगवान की मूर्ति रख करके पूजा करेंगे ध्यान करेंगे शिवलिंग रख करके पूजा करेंगे ध्यान करेंगे अब आप आंख बंद करके ध्यान करते समय किसका ध्यान होगा शिव का ध्यान नहीं होगा वो आलमपन का ध्यान होगा शिव जी जो मूर्ति है उसका ध्यान होगा तब वो अध्यास रूप उपासना हो है। ऐसे ही करते हैं जो भी मंदिर आदि में जाते हैं पूजा पाठ करते हैं वो मूर्ति के ऊपर ध्यान देके ही करते हैं मूर्ति का ही ध्यान करते हैं ऐसा क्यों क्योंकि जिसको आप आदान कर रहे हैं विष्णु या शिव आदि को आदान कर रहे हैं वो तो दिखता नहीं उसका कोई रूप आपको मालूम नहीं है तो किस प्रकार ध्यान करेगी वो ध्यान में आएगा ही नहीं इसीलिए जो रूप बनाया गया प्रतीक रूप से उसका ही ध्यान होना होता है और उसका जो फल होगा उसी में आदान होगा इसीलिए ये उल्टा नहीं करना है अब शिवजी का ध्यान नहीं होता शिवजी का ध्यान होगा तो कौन से शिवजी के दान इस प्रकार ध्यान होंगे उसका आकार क्या होगा तो कुछ नहीं होगा वो ध्यान ही नहीं कर सकेंगे अब शिवजी का ध्यान करेंगे तो आप कोई फोटो में लेता हुआ शिव का ध्यान करेंगे या फिर वो टीवी में जो सीरियल में देखते हैं शिव का ध्यान करेंगे ऐसे ही होगा और कोई शिव जी का ध्यान होगा तो होगा ही अब जो कोई शिव का ज्ञान आपको है वो इनके माध्यम से ही है इसीलिए शिवलिंग में शिवजी को पूजा करते समय शिवलिंग रूप में ही शिवजी का ध्यान होगा इसलिए वो अध्यात्म प्रदान होता है कल हमने बताया था यदि ब्रह्म रूप में होगा तो फिर वो संबद्ध प्रदान हो जाता संबद्ध हो जाएगी इसी को दोनों बना सके आहार्य करके संबद्ध बनाया जाता है अब उसका ध्यान हो नहीं पाता है क्योंकि मन को ब्रह्म मानने में मन के पूरा ज्ञान हमारे पास है उपासनाओं में ऐसा करते हैं जिसका ध्यान सर्वता से संबंध है कल कहा था ना किंचित आलम्बन उपादाय तस्मिन समान चित्तवृत्ति संतान करण ये समान चित्त वृत्ति को बार बार बनाने के लिए आपको उस विषय का ध्यान सही तरह से होना चाहिए अभ्यस्त होना चाहिए अनायास आ जाना चाहिए जिस विषय का आप ध्यान करना चाहते उसमें एकाग्रता करें उस विषय पर उसको बनाए रखें तो इसलिए समान चित्त संदान समान चित्त का मन वृत्ति बोले समान चित्त वृत्ति का संतान करण रहेगा अब यहाँ मन को आप जानते हैं क्योंकि मन वृत्तियों के माध्यम से मन बार बार आता ही रहता है तो वृत्ति के रूप में मन को जानते हैं तो उस मन का ध्यान होना चाहिए उस मन को ऊपर विचार करना चाहिए मन क्या है कैसा है विचार करेंगे तो उसमें अनंत वृत्तियाँ है वो आनंद वृत्ति के माध्यम से मन आनंद हो जाता है इसलिए आनंदम वही मनो अनदा विश्व देवायकार मनोवई गगनाकार मनोवई विश्व दो मुखम मनोतीतम मन सर्व न मन परमाथता ऐसा कहा अबा में आ, ये मन जो है ना सब कुछ है मन के बिना और कुछ नहीं मनोवय गगनाकार मन तो ये आकाश समान व्यापत है मनोवय गगनाकार मनोवय विश्वदोमुख इसी को कहा मन विश्वदोमुख है सारे विषय को मन जानता है इसलिए मन को सुस्त रखना चाहिए बाकी सब कुछ सुस्त ना रहे कोई बात नहीं किंतु मन सुस्त रहना चाहिए सब जो है विश्वदोन्ख होता है सब ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और मन को आपने गड्ढे में डाल दिया उसको कमजोर कर दिया मन को अस्वस्थ कर दिया तो फिर आपके लिए इस दुनिया में कोई प्राप्ति वस्तु नहीं होगा सब कुछ शरीर में शक्ति है देखने में बहुत ताकतवर है लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि मन को उन्होंने गड्ढे में डाल रखा है मन को बांध रखा मन को कमजोर बनाकर रखा हम मन कमजोर कैसा होता है मन शक्तिमान कैसे होता है हमारी इच्छा शक्ति के बल पर होता है मन अपने आप में न कमजोर है न कोई शक्तिमान है यदि आप अपने शक्ति को प्रदान करते हैं अपनी इच्छा बल पर कि मैं ये करूंगा या ऐसे करके जिसको विल पावर बोलते हैं विल पावर से करते हैं तो मन शक्तिशाली हो जाता है अब वो कमजोर व्यक्ति भी व्यापक कार्य कर सकता है छोटा उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं रहने लगा लेकिन मनोबल बहुत होता है जैसे हमारे महात्मा गांधी जी ने देखा इतने बड़े साम्राज्य ब्रिटिश लोगों का था वो उनके बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता ऐसे स्थिति था वो क्या क्या नहीं था उनके पास लेकिन वो बुड्ढा जो है ऐसा करके उनका जो बल था वो मनोबल पर सब लोग डरने लगे अंत में उसको छोड़ के जाना पड़ा उन्होंने मनोबल बनाया उपवास बैठे बैठे बैठे बैठे खा पी करके क्या व्रत करके अनुष्ठान करके मनोबल बना के रखा अब जब तक मनोबल है ना उस व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता मनोबल ही बल होता हां। दाने दाने दाने दाने दाने दाने दाने आ, ये ये अवदूत गीरा करके एक ग्रंथ है अवधूत दत्तात्रेय जी के उपदेश मनोवई गगनाकार मनोवई ऋषदो मुखम मनोतीतम मनोअतीतम जो गया हुआ बीता हुआ आपका जीवन सारा मन ही है मनस्तर्वम ये सब कुछ मन है इसलिए मत कहा ना विश्व देवा अनंतमेव सतेन लोकम तो अनंत शक्ति है मन मनोअतीतम मनस्तर्वम सर्वम न मन परमार्थतः किंतु वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो मन खोजने पर नहीं मिलता है वो तो आत्मरूपी हो जाता है किंतु अभी तो हमारे पास मन है मन का अस्तित्व है इसको लेके सब कुछ कर सकता है ये शक्ति को जानना जान के अभी जानकारी में है हमारे पास इसलिए मन को सुस्त रखना चाहिए तभी आप आदमी बनते तो मन हो ब्रह्मे की उपास तब वो मन को ब्रह्म करके उपासना कर सकते हैं किंतु तो आप मन को कमजोर कर दिया और उसको ब्रह्म करके क्या उपासना करेंगे कुछ नहीं करेंगे वो जो फल होने वाला है वो भी होने नहीं देता अब बोलता है कि यहाँ से वहां तक चलने से वो ये पहाड़ के ऊपर चलने से निधि मिल सकता है बोलता है कौन चढ़ेगा इतना ऊपर पहाड़ के ऊपर वहां क्या है तो प्राप्त करने के लिए मत जाओ उधर नहीं जाता हाँ ऐसे करके वो छोड़ देगा तो क्या मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा तो ये जहां भी है श्रम करना पड़ेगा वो श्रम करने की शक्ति शरीर से नहीं आता है शरीर उसको सपोर्ट करता है लेकिन मन से रहता है क्योंकि शरीर में शक्ति रहने पर भी वो कोई काम का नहीं आएगा यदि मन में शक्ति नहीं है इसलिए मन की शक्ति ही शक्ति होती और कोई शक्ति नहीं है आ, मतलब सूक्ष्म शक्ति है वो वो इसी को शक्ति कहते हैं। उस मन शक्ति से प्राण में भी है शरीर में भी है सब कुछ रहता है देख ना कई वृद्ध होते हैं सौ साल के वृद्ध होते हैं। वो शरीर से तो बिल्कुल कमजोर है किंतु वो हिला देता है सब कुछ कर देता है उनकी जो मन की शक्ति बहुत हो उसी से काम हो जाता है सब काम हो जाता राज्य को चलाते बड़े बड़े राजा लोग कितने सौ साल के जैसे विष्णु विधा में जब युद्ध कर थे वो नब्बे साल के थे हाँ ऐसा नहीं हमारा जैसा जवान ऐसा नहीं थी नब्बे साल के बुड्ढे थे तो कितने पूरा उन्होंने महाभारत में हिले ना वो सभी लोग उनसे डरते क्योंकि वो उम्र होने से मतलब है उस समय नब्बे साल तो मतलब हमारे जैसा यहाँ तो चालीस साल जैसा रहा होगा अब जो भी हो लेकिन नब्बे साल तो नब्बे साल महीना रखता है हाँ उसके बाद में फिर ये होता इस प्रकार से वो शक्ति मन में है उस मन की शक्ति को ब्रह्म रूप से उपासना करना अभी वो दिखाई पड़ेगा मन की शक्ति और मन की शक्ति के व्यापक रूप से उपासना करना इसको अध्यास रूप उपासना करते हैं इसी प्रकार आदित्यो ब्रह्मी आदेश ये भी उपासना है आदित्य को ब्रह्म जानकर उपासना करें आदित्य को प्रतीक मानकर ब्रह्म दृष्टि से उपासना यदि मन आदित्यादिषु ब्रह्म दृष्टि अध्यास ऐसे में मन आदित्यादि में ब्रह्म दृष्टि का अभ्यास किया जाता है तो अभ्यास करने पर क्या है कि जिसका अध्यास किया जो प्रतीक है वहां वो मुख्य हो जाता है वो आगे आएगा प्रदी का आलम्बन वर्जय एक सूत्र आएगा फिर तो इसके फल रूप में सदुक्त में आएगा वो प्रदी का आलम्बन वालों को कुछ विशेष बताएंगे वहां क्योंकि तो कर्मफल के बारे में वो जो है ब्रह्म नहीं जा सकते इत्यादि बोलेगी तो मन आदित्यादिशु ब्रह्म दृष्टि अभ्यास अब यह समझ में आ गया कि मन आदित्यादि को लेकर ब्रह्म दृष्टि अभ्यास करना इसी प्रकार का अध्यास यहां भी है जीवात्मा को ब्रह्म मान करके अभ्यास करना यह हो सकता है पूर्व कहता है तो आजादी कहते ऐसा नहीं हो सकता एक तो दो हो गया अब और भी है इस विषय में ना भी विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम विशिष्ट क्रिया योग को लेकर के उपासना होती है कोई तत्व में उपासना करना चाहते हैं उसमें कोई विशिष्ट क्रिया है जैसे भगवान ने कहा विद्युत विभूति मत सत्व श्रीमदोर्जित में विशेष शक्ति को विशेष भाव को विलक्षणता को लेकर भी उपासना होती है और वो विलक्षणता क्या होती है कि हमारे ध्यान में रह जाती कोई भी विलक्षणता है वो जल्दी हमारे ध्यान में रह जाती जो कोई स्पेशल होते हैं ना स्पेशल तो ध्यान में रहता है इसीलिए विलक्षण का ध्यान में देता है तो उसी को लेकर उपासना होती जैसा विशिष्ट क्रियायोग के निमित्त वासना कैसे है वायुर्वाव संवर्ग वहां कहा संवर्जना संवर्ग वो सब जगह व्याप्त रहता है सबको अंदर अपने अंदर ले लेता है इसलिए वायु को संवर्ग कहा गया संवर्ग विद्या में तो है तो वायु को संवर्ग कहा इसलिए प्राणोवा संवर्ग कहा प्राण भी संवर्ग है प्राण भी अपने अंदर सबको ले लेता है सबको धारण कर लेता है संवर्धन कर देता है ये गुण है विशेष गुण है इस गुण को लेकर के वायु और प्राण की उपासना यहाँ कोई संबद्ध उपासना अध्यास उपासना दोनों नहीं ये है ये गुण विशिष्ट उपासना है ऐसे जो होता है इस प्रकार ब्रह्म गुण विशिष्ट जीव उपासना ऐसा हो सकता है आ, ब्रह्म में भी गुण है इसमें भी गुण है तो गुण विशिष्ट उपासना को मानेंगे तो बोला वो भी नहीं हो सकता उपासना के कोई कैटेगरी में ब्रह्मात्मक ज्ञान नहीं आएगा कहना चाहे कि दिवस वो भी नहीं अच्छा और भी है संस्कार विशिष्ट की होती है कर्म के संबंध न आज्य आवेक्षणादि कर्मवत कर्मा का संस्कार रूपम एक कर्म करते समय कर्म के अंग रूप से कर्म का अंग मने कर्म पूरा होने के लिए जिन जिन क्रियाओं को संपन्न करना होता है उनको कर्म का अंग कहते हैं और उन क्रियाओं को संपन्न करने से ही कर्म पूरा होता है और फल प्राप्त होता है इसको अंगापूर्व कहते हैं अंगापूर्व के बाद में एक मुख्य अपूर्व बनेगा मुख्य अपूर्व के बाद में फल होता है इसे ये अपूर्व अलग अलग अपूर्व से संपन्न होगा तो जितने कर्म करते हैं उसमें हरेक क्रिया उसमें मुख्य होता है उसका फल होता है इसीलिए वहां आज्य आरेक्षण आदि क्रिया आज मैंने जो हवन में भविष्य रूप से डालने के लिए होम करने के लिए जो घी लाया गया उसको आज्य कहते हैं वो आज्य घी को गरम करके रख के उसमें विशेष रूप से देखना होता है इसको आज्य आरक्षण करते हैं वो यजमान पत्नी देखती है उसको वो देखने की क्रिया है वो आज्य आवेक्षण क्रिया उसका मंत्र भी होता है मंत्र से वो देखना है देखना मतलब उसद के हिच देखना और देखना ही क्रिया हो गया ये क्या है संस्कार क्रिया में आता है वो आज्ञा का संस्कार है जैसा हम आज्ञा को शोधन करते हैं उसी प्रकार यहाँ आज का संस्कार उससे आज को देखना होता है जैसा हम पानी पीने के पहले छान करके पीते हैं वो भी संस्कार होता है और उसके बाद जो पानी पी रहे हैं उसके पहले उसको देखा जाता है कि पानी ठीक है कि नहीं है पीने लायक है नहीं है उसमें कोई कमण आदि तो नहीं है वो दे करके पिया जाता है यही है किसी प्रकार एक संस्कार क्रिया हो ऐसा संस्कार क्रिया भी नहीं है यहाँ जैसा जीव को ब्रह्म से संस्कार भी किया जा रहा पहले जीव ब्रह्म नहीं था अब ब्रह्म रूप आभूषण चढ़ाया जा रहा है जीव ब्रह्म एक आभूषण है उसको जीव में चढ़ा दिया तो संस्कारित हो गया सिद्ध हो गया पहले नहीं था अब वाक्य बन गया ऐसा भी नहीं है ठीक है तो आद्य आवेक्षण आदि कर्मवद कर्मांग संस्कार रूपम भी ये नहीं ये सब को अपना दिया संबद्ध रूप नहीं है और अध्यात्म रूप भी नहीं है विशिष्ट क्रिया योग उपासना नहीं है और आद्य आवेक्षण आदि कर्म संस्कार के समान भी नहीं है ये सब ब्रह्मज्ञान के विषय नहीं है तो संपदादि रूपे ही ब्रह्मात्मेकत्व विज्ञान अभ्युपगम्य माने यदि ऐसा मानेंगे तो क्या दोष है कि हम संपदादि रूप मान लेंगे इसमें इतनी हानि क्या है आपको ब्रह्मात्म ज्ञान में क्या हानि आ जाएगी तो यदि ऐसा मानेंगे तो ऐसे ऐसी हानि आए कि तो ब्रह्मात्मेकत्व विज्ञान को संपदादि रूप स्वीकार करने की स्थिति में तत्वमसि अहम् ब्रह्मात्मी अयमात्मा ब्रह्मीना वाक्या ब्रह्म आत्मेक वस्तु प्रतिपादन पर पद समन्वय पीटिएगा इनका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा ये सारे जो आदि वाक्य है ये पीड़ित हो जाएंगे इनका सही अर्थ नहीं लगेगा वो मुख्य अर्थ नहीं लगेगा और गुमा करके अर्थ लगेगा वाक्यों का ब्रह्मात्मेत्व वस्तु प्रतिपादन ये वाक्य क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म और आत्मा एक है ब्रह्म और आत्मा अद्वैध है ऐसे वस्तु स्थिति को प्रतिपादन करने वाले वाक्य है ये और कैसे करते हैं वो वाक्य पद समन्वय के द्वारा करते हैं तो अनेक पद होते हैं पदों का एक अर्थ निकाला जाता है तात्पर्य जिसको अखंड बोधार्थ करते हैं अगर अखंड वाक्य का तात्पर्य निकाला जाता है तो अखंड तात्पर्य से एक अर्थ उसका निकलता है कोई पद समन्वय पीड़ित हो जाएगा इसका कोई तात्पर्य नहीं निकलेगा क्योंकि तत्वसी करके कह रहे हैं तुम ही वो ब्रह्म हो ऐसा बोल रहे हैं तो आप मतलब तुम ब्रह्म नहीं है तुम ब्रह्म अपने अंदर संपादन करो इत्यादि अर्थ करना पड़ेगा उसका सही अर्थ नहीं लगेगा तो कैसा नहीं लगेगा आगे विस्तार करेगी विद्या दे हृदय ग्रंथि छिद्यन्दे सर्व संशयाव आदी अविद्यावृत्ति फल श्रवणा उपरुद्धेरन इनका भी उपरोध होगा इनका भी सही अर्थ नहीं लगेगा कहा कि विद्या दे हृदय ग्रंथि हृदय में एक ग्रंथि है वो क्या ग्रंथि है अविद्या आदि से राग आदि संबंध करके ग्रंथि जैसे बने हुए हैं वो ग्रंथि में रहने के कारण वो हृदय आदि के साथ संबंध होता है शरीर आदि के साथ संबंध होता है ये ग्रंथि है माने शरीर और हमारे बीच में एक रषि जैसा बांधा हुआ क्या रसी है वो आदि क्या है वही रसी बांधा हुआ और वो रसी बांध के रखने के कारण ये प्राण इसके अंदर चलता है नहीं तो प्राण तो इसके अंदर चलने का कोई चांस नहीं दिखता ये अंदर जो बहुत सारे छेद है कोई भी छेद से वो प्राण निकल सकता था नहीं निकलता अब जब तक तो कर्म है वो ऐसा ऊपर नीचे करता रहेगा चलता रहेगा अब तब हृदय भी चलता है सब कुछ चलता है कहीं से निकलता नहीं अब जब समय खत्म हो जाएगा अपने आप निकलता है अब जो अपने आप निकल सकता है वो पहले क्यों नहीं निकलता अब वो कभी भी निकल सकता है ना हवा है हवा को निकलने के लिए थोड़ा सा एक छेद उन्होंने से हवा निकल जाएगा अब यहाँ एक छेद नहीं बहुत सारे छेद है अंदर बाहर छेद ही छेद है किन्तु निकलता नहीं है वो तब तक चलता रहेगा इसका मतलब तब तक उसको कोई पकड़ के रख रहा है बांध रहा है निकलो मत बोलता है अब वो ये ग्रंथि है वो ग्रंथि के द्वारा बांधा हुआ है अज्ञान आदि के संबंध में वो रहता है कर्मफल है वो ग्रंथि ऐसे विद्य दे हृदय ग्रंथि वो ग्रंथि टूट जाती है छिद्य सर्व सर्वसंशया सारे संशया छिन्न भिन्न हो, तो हो जाते हैं संशय नष्ट हो जाते संशय नष्ट होने का मतलब अभी अविद्या नहीं रही अविद्या रहने से संशय होता अविद्या नहीं रहने से संशय नहीं होता कोई भी प्रकार संशय ये जो कहा है ना ये अज्ञान निवृत्ति का मुख्य फल दिखा रहा है निवृत्ति फल श्रवणा यह निवृत्ति फल को सुना रहे हैं श्रुधि ये सर्वात्म भाव में जो प्राप्त पहुंच जाता है उस स्थिति में इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं रहती जो पहले रहती थी अब नहीं है वो स्थिति तो अविद्यावृत्ति फल श्रवणा यानी उभर श्रवण सुनाई पड़ता है सब उभरो हो जाएगा इसका सही अर्थ नहीं लगेगा अब देखिए ये बहुत निकट है वो संपदाधिपासना में और ये ब्रह्मज्ञान में यह अंदर जो दिखाना अत्यंत कठिन है अब वो कहेंगे संपदाधिपासना का भी ये फल हो ये सब अर्थवाद है संपदाधिपासना करने के बाद ये फल हो ऐसा कहेंगे तो उसको रोकना पड़ेगा रोकने के लिए हमको वस्तु तत्व में जाना पड़ेगा यानी वस्तुतंत्र को लेकर व्याख्या करनी पड़ेगी इसलिए आगे वस्तुतंत्र के, वस्तु के बारे में भी रखेंगे और ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति ये भी वाक्य आया ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है ये इसका मुख्य अर्थ है ब्रह्म ही हो जाता है मतलब ब्रह्म जैसा होता है ऐसा अर्थ नहीं ब्रह्म होना और ब्रह्म जैसा होना भी होता है यदि संपदा बात ना करेंगे ब्रह्म नहीं होगा ब्रह्म जैसा हो जाएगा और जैसा हो जाएगा तो ये ब्रह्म जो अवधारण है इसका अर्थ नहीं है निश्चित रूप से ब्रह्म ही होता है ब्रह्म से भिन्द होता ही नहीं होगा ऐसा कहे तो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होना मन उसमें एक अंश भी अधिक नहीं रहता तो उसका शरीर आदि का क्या होगा तो शरीर आदि भी उस समय ब्रह्म बन जाता और विषयादि बाह्य विषय वो भी उस समय ब्रह्म सर्व ब्रह्म अहमे इधर्व ऐसा जानता है अहम पुरस्ता पश्चात अहम उत्तरतः अहम दक्षिणत अहमे इध तो so, ऊपर नीचे सब में ही हूं ऐसा भाव में आ जाता है इसलिए तस्मात तत् सर्वम अभवत इसलिए वो उस स्वरूप में सब कुछ हो जाता है सर्वात्म भाव को प्राप्त करता ऐसे में इसका फल जो कहा है उसका अर्थ को कमजोर करना न्यून करना ठीक नहीं होगा इसी जेव आदि तद्भाव आपत्ति वचना संपदा निपक्षे न सामंजस्यन बल्देन यही भाट्यकार कहते हैं आप ये नकार है ना, ना इसका अर्थ तो संपदादि में लगा सकते हैं संबदादि वासना करने पर भी इस प्रकार प्राप्त होता है इत्यादि बोल सकते लेकिन सामंजस्य न सही तरह से नहीं लग पाएगा अच्छा तस्माद न संपदादि रूपम ब्रह्मात्मेकत्व विज्ञान इसीलिए हम कहते हैं कि ये ब्रह्मात्मेकत्व विज्ञान वेदांत का जो मुख्य विषय है ये संपदाधि रूप नहीं है अतो न पुरुष व्यापार तंद्रा ब्रह्म विद्या इसीलिए भी ये पुरुष व्यापार तंत्र ब्रह्म विद्या नहीं देखिए इसलिए उसको लाया क्योंकि उसको कहे बिना ये आदि से इसको अलग नहीं कर सकता क्योंकि आदि को पुरुष तंत्र के अंदर के रखना है और ब्रह्मात्मिक को वस्तुतंत्र के अंदर अंतर्गत रखना तब भेद हो जाएगा अब तो ना पुरुष व्यापार तंत्र ब्रह्म विद्या बहुत सारे लोग वेदांत अध्ययन करने के बाद इस प्रकार से श्रवण करने के बाद ब्रह्म के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं सच्चिदानंद रू ब्रह्म है ये ब्रह्म है वो ब्रह्म ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा जो है ये भावना कर देते हैं वो भावना को निरंतर आवृत्ति करते रहते हैं और आवृत्ति करके उसी को ही ब्रह्म ज्ञान मान लेते ऐसे होता है ये संबद्ध उपासना में आता है आप वासुदेव सर्वमी ऐसी भावना कर सके जैसे भगवान ने दशमा अध्याय एकादशाध्याय नवमाध्याय आदि में जो कहा उस प्रकार से एक एक वस्तु में अरसोहम अन्देया प्रभा सूर्यो हो प्रणव सर्व वेदेश इत्यादि जो जहां जो, जो, जो भी रूप में कहा भगवान ने उस उस रूप में भगवान का ध्यान करके आप प्राप्त कर सकते हैं किंतु वो उपासना वासुदेव सर्व एक तो ज्ञानी का अनुभव होता है और दूसरा उसी प्रकार उपासना भी होता है सब में वासुदेव को देख सकते हैं उपासना भी होती है उपासना करने पर उपासना का फल मिलेगा सारुप्य साहु सालोकता आदि जो भी फल मिलेगा वो मिलेगा और ज्ञान होने पर वो वासुदेव सर्वमिधि वो अनुभव हो जाता तब कह ज्ञान ही तो आत्मैव में वो भगवान का गुरु भी है इस प्रकार दोनों में भेद है वो बहुत निकट है दोनों एक देश इसलिए ब्रह्माकार वृत्ति दो प्रकार की होती है ब्रह्माकार वृत्ति एक उपासना रूप में भी होती है क्या आप सबको ब्रह्म है ऐसा निरंतर वृत्ति बना करके उपासना कर हैं ब्रह्मागारृत्ति में चिंतन करते रहेगा और ब्रह्मागार वृत्ति अप्रोक्ष रूप में भी तो होगी वो अवरोक्ष रूप में जब होगी वो तो उसको सर्वात्म भाव देते ज्ञानी का अनुभव होता है इसलिए इसमें भी अंदर है आ, वो वृत्ति रूप में जो होगा वो उसमें बदलाव आ सकता है उसके फल में अंदर आ सकता है वो उत्तरायण मार्ग आदि से जाएगा वहां जाकर के फिर वापस आ सकता है इत्यादि होगा और ये जो अनुभव होगा उसका तो यही सब कुछ ब्रह्मा, विद ब्रह्मविद ब्रह्मी इत्यादि रूप में स्थित रहे इसीलिए यहाँ पुरुष तंद्रा और वस्तु तंद्रा रूप से अलग करते हैं तो ब्रह्म विद्या क्या है बोलते हैं प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय वस्तु ज्ञानबद तंद्रा ब्रह्म विद्या तो प्रत्यक्षादि प्रमाण के विषय बनने वाली जो वस्तु का ज्ञान जैसे यथार्थ रूप में होता है इसी प्रकार ब्रह्म विद्या भी ब्रह्म को यथार्थ रूप में पहचान दिला देती है तो प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय जो होगा प्रत्यक्ष अभि रूप को देखना एक प्रत्यक्ष ज्ञान चक्षु इंद्रिय से आप रूप का दर्शन करते हैं तो वो जैसा रूप है वैसा देखा जाता है वो वस्तंत्र होगा उसको ज्ञान वस्ुतंत्र है इसी प्रकार ये हम ब्रह्म जैसा है ब्रह्म को वैसा जानना ये वस्तु तंत्र है यही ब्रह्मत्म ज्ञान है यही तत्व मत ब्रह्मत्म आदिवाक्य से कहा जाता है संबदाधिवासना नहीं बस संबदाधि पुरुषतंत्र है अभी इसमें ये इंसान वाक्यों के विचार में टीका लंबी टीका है टीका देखी संबंध संबन्ना, संबद नाम अल्पे वस्तुनी अन्पे अनालंपने नहीं संबद नाम अल्पे वस्तु आलंपने सामान्य कनचित महदो वस्तुन संभावना संबद्ध संबद नाम क्या है उपासना तो कहते हैं संबद्ध नाम उपासना वो है जो एक वस्तु यानी कोई आलंबन में सामान्य सामान्य रूप से कैनचित महदो वस्तुन संभाव एक अल्प वस्तु में महद का संपादन कर देना चिंतन कर देना भावना कर देना ये ही संपादन है ये संपत्त है तत्र उदाहरण उसका उदाहरण है यथानंदम भई मन हो मन जो है आनंद है अनंता विश्व देवा ये विश्व देव जी भी आनंद होते हैं ऐसा कहा जिसे दोनों को बात न हो गई विश्व के जो है वो महद है और मन जो है अल्प है उसमें विश्वदेव का आदान होगा मनसी अनंत वृत्तिमती आलंबने अल्प परिणाम विश्वेशम देवा अनंता महताम अनंतत्व सामान्य संवादन यही संपादन किया जाता है मनसी मन क्या है अनंत वृत्तिमती अनंत वृत्ति वाला मन मन मन में एक वृत्ति ने अनंत वृत्ति है पूरे आप दिन भर वृत्ति को घूमते रहो गिनना तो हो जाता है वो आप सुबह से लेकर गिनो कितनी वृत्तियां आई हाँ ये बहुत अच्छा अभ्यास होता है जो जिसको मन शांत नहीं रहता है मन इधर उधर भागता है और ऐसे ना बैठे विचार होता है तो उनको सुबह से लेकर ये गिनना शुरू कर देना चाहिए अब उसमें पता चलता है कि आपको भूख भी नहीं लगे प्यास भी नहीं लगे कुछ नहीं लगेगा और बाद में वो शाम तक पता चलेगा कितनी वृत्तियां आई थी वो गिनती हो जाता है इसमें कोई असंभव बात नहीं है और धीरे धीरे गिनती करते समय और कम भी हो जाता है अब गिनती करने में ध्यान जाएगा तो इधर वृत्तियां कम होती जाएगी तो ये बहुत अच्छा अभ्यास होता है इसलिए मन के जितनी वृत्तियां हैं उनको गिनने के बाद में जो उसका जो आकलन होगा सारे मिला करके जो होगा वो एक प्रकार से आनंद हो जाता है अब कई साल तक गिनते रहेंगे तो आनंद तो अनद्तिम आलंबन है वो ही है मन आलम्पन है आलम्बन उसको बनाते हैं जो हमारा परिजय में अभी ने उन्हें बताया तो मन तो हमारे परिजय में है अच्छा व्यस्त है मन के साथ तो आलंबन बना दिया उस आलम्बन में अल्प परिणाम है परिणाम की दृष्टि से उसको अल्प माना गया उसमें विश्वेशाम देवा देवानाम अनंता नाम वो सामान्य को लेकर के विश्व देवा जो विश्व देवा बोलते है वो अनंत होते ये प्रजाणी के प्रथम अध्याय में भी आया द्वितीय अध्याय में भी आया ऐसे देवताओं का और जो कि महत परिणाम परिमाण वाले मन के तुलना में व्यापक है सिद्ध करते हुए उसी की सामान्यता को लेकर यहां चिंतन किया जाता है तो वो मन जो जो वृत्ति को लाते हैं उन वृत्तियों को विश्वदेव के साथ मिला देते हैं देखो ये वृत्ति विश्वदेव है ये वृत्ति विश्वदेव है ऐसे ऐसे करके सारी मन की वृत्तियां विश्वदेव हो जाएगी ऐसे करके तुलना करेंगे तो सारे मन वृत्ति अलग नहीं रहेंगे फिर विश्व देव रूप से एक रहेंगे। तेन तेना फल आप यथास्ता उसके बाद वो उपासना करने से क्या फल मिलेगा वो भी अनंत फल मिलेगा क्योंकि यम यथा उपासधे तदेव भवति, यो यथा यम उपास जो जिस प्रकार जिसकी उपासना करते है तदेव हो जाता अब ऐसे यहां इस प्रकार हो जाता अनंत फल को प्राप्त करेगा तथा इस प्रकार पूर्व का अभिप्राय है कि उसी प्रकार जीवत्यादि चैतन्य सामान्या ब्रह्मदा संपादनम अमृतत्व फलम विजय अयुक्त तो विच इसी प्रकार जीव को भी मानो जीव में और ब्रह्म में दोनों में चैतन्य कहा गया है शास्त्रों में उसको लेकर के ब्रह्मदा संपादन जीव को ब्रह्म रूप से भावना करो भावना करने से अमृतत्व रूप बल को प्राप्त करेगा इसमें कोई विरोध नहीं आता है प्रभाकर की दृष्टि से विधेयक तो भी हो जाएगा आय तक बहुत जगह आया इसी आयुक्त मित्र था कि हमारी दृष्टि से ये आयुक्त है इतने सूक्ष्म भेद को अभी अलग करना है ये संपद उपासना में जो कुछ कहा गया है उससे ब्रह्मात्म एक तो ज्ञान अलग है इतना ही प्रभाकर के पक्ष में और हमारे पक्ष में भेद रहेगा और ये सूक्ष्म को ठीक से मन में धारणा करके रखना क्योंकि आगे इसी सूक्ष्मता को लेकर विचार करेंगे यदि इसको ठीक से आप नहीं समझेंगे तो वो आगे विचार समझ में नहीं आएगा कि तो बार बार इसी के बारे में कहेंगे अभी संभव उपासना क्या है बता दिया और उसमें ब्रह्मात्मा एक तो तो ज्ञान में क्या भेद है ये समझ लेना चाहिए अभी सब आगे फिर विचार उसी पर होगा क्योंकि इससे करना है कि यह संभव उपासना नहीं है इसका सूत्र तो यही है एक पुरुष तंत्र एक वस्तुतंत्र और इसमें आदान किया जाता है उसमें कोई आदान नहीं करते है वो स्वरूप से लिया जाता है और जो वस्तुतंत्र तो होता है वो स्वरूप से आ जाता है ठीक है यही सब बात ब्रह्मसूत्र के इस प्रकरण में कठिन दिखता है क्यों क्योंकि हमको ये एक तो हम पूर्व अभ्यास किया नहीं ये सारे उपासनाओं में कोई भी उपासना में हम नहीं अब इसमें होता क्या है अनुभव क्या होता है कुछ नहीं बता अब ये उपासना अभ्यस्त नहीं है तो उपासना के बारे में क्या जानेंगे नहीं जान सकते दूसरा वो कर्म सिद्धांत के आधार पर बात कर रहे हैं कर्म सिद्धांत को भी हमने अध्ययन नहीं किया ऐसे अधिकारी हैं यदि उन्होंने कहा स्वाध्याय और और सब अध्ययन करने के बाद ये सब तो करना चाहिए अब वो किया नहीं है कम से कम उपासना की तब वो भी नहीं किया हमारे तो दूसरी जगह है ऐसे में उपासना को लेके ये सूक्ष्म भेद जब बताएंगे तो कैसे बता जैसे समाधि और ब्रह्मचार्य में भेद बताते हैं लोग इसके ऊपर बहुत चर्चा करते है अब जिसको समाधि का थोड़ा अनुभव नहीं है अब ब्रह्मज्ञान को भी कम से कम परोक्ष रूप से भी ठीक से नहीं समझा हो, वो कैसे समझ सकता है कि ये समाधि और ब्रह्मज्ञान में क्या भेद बता रहा है, नहीं समझ सकता जैसे आप यहां देखे संपद उपासना बिल्कुल इसके निकट रहे और फल भी वही है भावना भी करो वही सब कुछ हो जाता है और सरल से काम भी हो जाता है ऐसे मानते भी है और भाष्यकार शंकराचार्य जी इसको अलग करना चाहते हैं अब अलग कैसे कर रहा है यह आपको तो समझना बहुत सूक्ष्म हो जाए इसी की बुद्धि को ध्यान में रखना है कि ये भेद को लेकर ही चलना चाहे अब टीकाकार भी इधर उधर घुमाएंगे अब आप ठीक से नहीं पकड़ेगा तो वो भी समझ में नहीं आएगा क्या बोलना चाहिए इसीलिए सब कुछ होता है यहाँ तो समानता दिख रहा है जीव भी चैतन्य है ब्रह्म भी चैतन्य है अब जीव को ब्रह्म चैतन्य मानने में क्या दोष है कोई दोष है क्या कोई दोष दिखता नहीं व्यापक है व्याप्य है दोनों है दोनों को एक को तो दूसरे मानने में ठीक है ऐसे तो मान सकता है ऐसे तो वो मान रहे लेकिन ऐसा नहीं मानना वो ठीक नहीं है कहा आगे कहते अब फिर अध्यास पक्ष निषेध्यास हो सकता है यानी अधिष्ठान को प्रधान मान करके भी हो सकता है प्रती का मान करके सब बोलते वो भी नहीं होगा न तो रूपम कहा जैसे अध्यास शास्त्र तो अकस्मिन तथ्य अध्यास का लक्षण आप जानते हैं तद्बुद्धि रिधि अवोजाम परत्र पूर्व दृष्टा ये अवभा लक्षण करके आए हैं तो अध्यास जो है शास्त्र रूप से ये अध्यास जो है विशेष है शास्त्र के अनुसार अदस्विन तद्वी जो है ही उसमें उद्धिकरण इसीलिए जो जितने लोग ये मूर्ति उपासना को विरोध करते हैं ना वो लोग इस चीज को जानते हैं यह एक अध्यास नाम की उपासना भी होती है ऐसा करते है। वो अध्यास नाम की उपासना में किसी को भी कुछ भी बना सकते अब वो उपासना करना है अब ये मकान को आप जो है ये एक मकान है आप जानते हैं इस मकान को आप एक बहुत बड़ा महल ऐसी भावना करो। वो भी अध्यास करता ये बहुत बड़ा महल है हम महल में बैठे है ऐसी भावना कर सकते नहीं कर सकते क्या इसमें कोई दोष नहीं है अब वो आलम्बन कुछ भी रहे उसमें क्या भावना कर रहे हैं वो इसे होता है इसीलिए वो प्रतीक मान के कर सकता है कहीं भी हो सकता है और वो करने को फल मिलेगा और ऐसा हो भी रहा है जो मंदिर में जाके पूजा पाठ करते हैं उनको भी फल मिलता है और जो दूसरे जो लोग उपास में बैठ के करते हैं उससे ज्यादा फल उनको मिल जाता है कभी कभी क्योंकि वो एकदम लग जाता है उसमें लग जाने के कारण वो भगवान वहां हो जाता है और कोई कोई मूर्ति में भगवान प्रकट हुआ ऐसा देखा भी है। वो भी हो जाता है क्योंकि भावना करते करते वो भावना के रूप में भगवान प्रकट भी हो जाते हैं सब कुछ हो जाता है इसमें कोई विरोध नहीं है क्योंकि ये अध्यास के अंतर्गत प्रतीक उपासना किंतु वो शास्त्र के विधान के अनुसार होना चाहिए तब आपको शास्त्र में कहे हुए फल मिलेगा शास्त्र के विधान के अनुसार नहीं करेंगे तो शास्त्र में कहा हुआ फल नहीं मिलेगा उपासना नहीं होगी इसलिए आप तो अतस्विन तत्को अध्यास उपासना करके इसमें भेद बता रहे हैं कि संपत्ति संपद्य मानस्य प्राधान्य अनुध्यान संपद उपासना में मान जो भावना है उसको मुख्य माना जाता है और अध्यासे तो आलम्बन से यदि विशेष हम मत्वा दृष्टान में तो जो आलंबन होता है वो मुख्य होता है आलंबन की प्रधानता है वो विशेष जानकर के उसकी उपासना होती है तो वो विशेष जानने के लिए वो आलंबन और अभी जैसा हम लोग भी पूजा पाठ उपासना करते हैं किन्तु कोई ये जानता नहीं है ये प्रक्रिया को नहीं जानते उपासना उपासना करके उसके सामने बैठ के कुछ कुछ करते हैं किंतु ये मूर्ति कैसे भगवान हो गया भगवान कैसे मूर्ति हो गया ये सब टेक्निकली वो जानते नहीं ये टेक्निकली जानने का है मतलब विशेष रूप से आलम्बर में ध्यान होना चाहिए ऐसे मतलब दृष्टांत रहा इस प्रकार से दृष्टांत करते हैं अब वो ऐसे पूजा विधि में भी ऐसा है कि आप भगवान के सामने बैठा है तो भगवान का उसी प्रकार ध्यान करना इच्छा बताते हैं और दूसरा ध्यान नहीं करना चाहिए जैसा आपको आया वैसा ध्यान नहीं करना चाहिए कई इसमें है कि यदि स्वजी का मंदिर है तो स्वजी की ही वहां पूजा होनी का मंदिर पाठ होना चाहिए दूसरा मंत्र पाठ आदि वहां नहीं कर सके ऐसा बहुत सारे मंदिर के नियम हैं। वो भी लोग नहीं जानते हैं ऐसा और मंदिर के सामने हो तो मंदिर के सामने दूसरे को किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए जो कट्टर वाली है जो नियम पालन करते हैं ऐसा मंदिर में केवल भगवान को ही प्रणाम दिया जाता है बाकी कोई भी खड़ा है वो किसी को भी नहीं प्रणाम करते मंदिर में भगवान होता है उसके बाद में वो होता है ऐसे करके है वो भी नियम है तो जैसा जैसा है विशेष नियम में आता है और उसमें भी ब्रह्मचारी लोगों का अलग है संन्यास का अलग है वो वो भी अलग है और सन्यासी लोगों को तो है कहा कि वो मंदिर में जाना ही नहीं क्यों वो मंदिर में जो भगवान जो भी बैठे हो ना वो सन्यासी को बड़ा मानते हैं और वो सन्यासी जाएंगे वो उड़खड़ा हो जाएगा उड़खिर चलाएगा ऐसे कई लोग पंडित लोग मानते हैं वो सन्यासी को मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए हमारे दक्षिण में एक मंदिर है वहां सन्यासी नहीं जा सकता वो जाने नहीं देते अंदर वो गेरू पहना हुआ है बोलते हैं हमारा आपको देखकर हमारा भगवान चले जाएगा इसलिए आप बाहर जाए बाहर से प्रसाद लेके जाना बन जाए ऐसी मंदिर है हाँ वो दक्षिण में एक मंदिर है काश के एक मंदिर है वो वहाँ जो है नहीं जा सकता हम गए थे वो जाने नहीं देते वो आप सन्यासी आ गए बोलने से बाहर वह बना हुआ है वहाँ बिठाएंगे खिलाएंगे पिलाएंगे साम खिलाएंगे सब तो जाओ बोलेगी बस तो, अंदर भगवान तो नहीं नहीं दूसरे दूसरा है कन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऐसे है, है क्योंकि वो नियम के अनुसार ऐसा है अब वो भगवान मतलब जो बैठे हैं उसी से बड़ा आ गया तो क्या करेंगे वो आदर के लिए खड़ा हो जाएगा अब ऐसा वो, वो पंडित लोग धरते है इसीलिए सबका अलग अलग नियम है सन्यासी कहा जाना चाहिए ब्रह्मचारी कहां जाना चाहिए कहां जाना ब्रह्मचारी के लिए क्या नियम है कि कोई दुनिया में कोई भगवान हो कुछ भी हो ब्रह्म हो अब्रम्म हो कुछ भी हो ब्रह्मचारी के लिए एक ही है प्रथा जो ब्रह्मचारी का गुरु है या आचार्य जो विद्या अर्जन करते वो किसी भी स्तर में हो किसी भी स्थिति में हो वो हमेशा उनके लिए प्रणम्य होता है ऐसा कैसे वो उनका नियम है और मंदिर में भी हो कहीं भी हो भगवान को नहीं प्रणाम कर नए करने पर कुछ नहीं लगता है ब्रह्मचारी को। कोई दोष नहीं लगेगा भगवान को प्रणाम नहीं किया कोई बात नहीं लेकिन गुरु जी को आचार्य को प्रणाम करना चाहिए वो उनका सबसे बड़ा नियम है जब तक ब्रह्मचारी में रहेगा ऐसा नियम है बाकी ग्रस्त में आने के बाद वो नहीं है ग्रस्त में आने के बाद जो जो जहां जहां भगवान दिखाई पड़े सब भगवान को प्रणाम करना और सब भगवान को भोग चढ़ाना फिर ये जो सारे देवताओं को पूजा करना उनका काम है इसीलिए उनको वो करना पड़ता है देखिए अलग अलग होता है अब ये सब जो है वो उधर नियम का विषय है वह नहीं जाएंगे सामान्य इसको देखना है कि अभ्यास में आलम्बन विशेष उठाए ये आलम्बन विशेष होकर के उस पर ध्यान किया जाता है उसके लिए कहा मनोब्रह्मेदि बास भी मन को ब्रह्म जानकर उपासना करना इस वाक्य का और भी आएगा अधिकरण कई अधिकरण इस वाक्य पर आएगा इसलिए अच्छा मा, बात में मालूम हो जाएगा आदि शब्दार आकाश आदि उत्तम आकाश हो ब्रह्मीदा ये भी साधो के प्रधान में आए यह आदि शब्द से लेना चाहिए कहा आदित्याद यथा ब्रह्मधीर आरोप्य दे तथा जीवे तदीर आरोप्यत अध्यात्म दम ऐच्य ज्ञान ये भी नहीं है जैसे आदित्यादि में ब्रह्मबुद्धि की जाती है और ब्रह्मबुद्धि करके उसका फल प्राप्त किया जाता है इसी प्रकार जीव में भी ब्रह्म बुद्धि करके उसका फल अमृतस्वादी को प्राप्त किया जा सकता है ऐसा मत सोचिए ब्रह्मज्ञान वो नहीं है ब्रह्मज्ञान को नीचे मत लाइए ऐसा नहीं है और पक्षांतरम दूष है कुछ और पक्ष है जो विशिष्ट क्रिया योग के द्वारा होता है वायुर्भा संवर्ग इत्यादि में उसको लेके बोल संवर्ग विद्याम सुधम संवर्ग विद्या है छंदो गो अध्याय में वो जो राय के जो कथा है तीसरे खंड से आदि होता है युर्वाव संवर्गो यदा वा उपशा्य वायुमेवाप्ये विलीयते यदा सूर्योस्तमे वायुमेवाप्ये यदा चंद्रोस्तमे वायुम्ये यदा आपा उच्चुष्ययुमेवाप्ययुदान सर्वान्वृत् अदतम से मंत्र वा वायुर्वाव संवर्ग ये संवर्ग विद्या इस नाम है सबको अंदर घेर लेना जो सबको अंदर घेर लेता है और सबको अपने अंदर लीन कर देता है वो संवर्ग तो वायु संवर्ग है यदा वा अग्नि रुद्वाये थी उपा थी वायु में बे देखिये ये सारे साइंटिफिक बातें बता रहे जो आजकल विज्ञान की बातें हैं इनको पहले से ये ज्ञान था हाँ, अब अग्नि है अग्नि जल रही है अग्नि जलने के बाद उपशांत हो जाती है तो कहां जाती है वो गैस होता है अग्नि वो गैस बनने से उसके बाद भी वायु में ही जाता है वायु भी गैस होता है अब वो ये तो ज्ञान है ना ये केवल देखिए दृष्टांत के लिए बोल है। है रहे हैं इसका मतलब ये ज्ञान सबको ज्ञात था अग्नि जलने के बाद जब वो उपांत होती है वायु में ही लीन हो जाती है ऐसा होता है वो जो उसमें जो ऑक्सीजन जो भी रहता है वो वायु रूप से हो जाता है वायु में रहता आता है वायु से जलता है वायु में रहता वायु में जला जाता है स्वाग्री तो उद्वाय दी मन उपाम्य दी जब समित साम, हो जाता है वायु अब वायु को प्राप्त करता है अब ये तो मतलब भी ये यद आप सूर्यअस्त अब जब सूर्य अस्त होता है तो कहा जाता है वो भी वायु में जाता है अब बोलते हैं सूर्य धीरे धीरे जो है ना ठंडा होते जा रहा है तो कितने करोड़ मिलियन त्रिलियन साल के बाद में वो सूर्य समाप्त हो जाएगा उसका ग्यास खत्म हो जाएगा अभी वो हीलियम गैस से जल रहा है थे ये लोग बोलते हैं जलते जलते वो खत्म हो जाएगा खत्म हो जाएगा तो बोलते हैं पहले एक काला पिंड बनेगा सूर्य फिर काला पिंड बनकर के लाल पिंड बनकर के फिर क्या क्या बनकर के फिर पृथ्वी जैसे ठंडे हो जाएंगे अब कितने करोड़ हम लोग तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि तो जैसा भी है वो बनेगा करोड़ हजार अब धीरे धीरे कम हो रहा है कैसे पता चला वो उन्होंने वहां जाके देखा सूर्य के बीच में एक एक थोड़ा-थोड़ा छेद आ गया अब इतने श्राद जल रहा है थोड़ा सा छेद आ गया ऐसा बोलते हैं वहां से धीरे देखने से मालूम हो जाता है छेद दिखाई पड़ता है वो छेद जो है इसी के कारण हो रहा है वहां ऐसे ऐसे बदल रहा है बदलते बदलते पूरा छेद हो, हो जाएगा मतलब हो जाएगा ठंडा होने के बाद प्रकाश आएगा नहीं अब सूर्य का प्रकाश खत्म होने का मतलब सारी दुनिया खत्म हो जाएगी फिर कोई चलाने वाला कोई नहीं रहेगा उसके जो है आकर्षण शक्ति की खत्म हो जाएगी बहुत कुछ हो जाएगा जो भी कहते हैं किंतु ये तो साइंटिफिक बात है इसी को बोल रहे हो कि सूर्य भी जब खत्म हो जाएगा तो वायु में हो जाएगा ज्ञात रूप में परिणत हो जाएगा ठीक है ना अष्टमे वायु को प्राप्त करता है और यदा चंद्रोअमेधी चंद्र की भी यही स्थिति है वो भी वायु में व्ययी वायु को प्राप्त करेगा यदा आपा उच्छुष्यंती जब जल सुख जाता है अब ये तो हम स्कूल में पढ़ा है जब जल सूख जाता है तो काम जाता है वो बोलते हैं वो भाप बन करके वायु में हीन हो जाता है दिखाई नहीं पड़ता उसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग होगा अलग अलग होके हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिया जाएगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन जाएगा बस फिर वो जल रूप से नहीं दिखेगा वो ज्यादा गर्म होने से ऐसा होगा ये तो वायु को प्राप्त कर रहे हैं देखो सारे उनको स्पष्ट ज्ञान था सारे वायु में चला गया अब उसका हो गया वायु ही सब कुछ है अब वायु भी कही जाता है लेकिन वहां तक नहीं गया वायु तक न गया तो वायु जी वा एवं वेदान सर्वान समृद्धि कहते हैं आप जितने बड़े बड़े भूधों को मानते हैं सारे भूध वायु में ही लीन होते हैं इसलिए वायु सबसे बड़ा संवर्ग है वायु ही देवदा स्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्मि ये कहते हैं ना वायु आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो क्योंकि आप सबको धारण करते हैं इसके बिना इनकी जीवन इसलिए अभिदेवगम देवदाओं के संबंध में वायु को लेकर के ये विचार है अब प्राण को है प्राण भी अध्यात्म में देखिए शरीर में देखने सर प्राण है प्राणोवा प्राण सबको संवर्ग करता है यदा वही पुरुष सौ जो पुरुष सोता है ना प्राणम अंतर ही वागत जब सोते समय प्राण में वाणी लीन हो जाती है प्राण में चक्षु प्राण में श्रोत्र प्राण में मन सब कुछ प्राण में लीन हो जाता प्राण चलता रहता तो इस प्रकार से प्राण और वायु दोनों संवर्ग है ऐसा विशेष गुण को लेकर कहा तत्र, यदा संभरण क्रिया योगा वायु हो प्राण से च संवर्गत्व संवर्ग विद्या में संभरण क्रिया को लेकर वायु और प्राण को संवर्ग कहा गया इसी प्रकार तथा जीव ब्रह्मणों और ब्रह्मगण क्रिया योगाद ऐक्य ज्ञान वित्ती इस प्रकार का ऐक्य ज्ञान भी हमको नहीं चाहिए जीव और ब्रह्म दोनों में ब्रमघ क्रिया है ब्रह्मण मैंने व्यापक होने की क्रिया तो व्यापक होने की क्रिया से जीव ब्रह्म बन जाएगा ऐसा भी नहीं जीव को थोड़ा थोड़ा फुला फुला करके ब्रह्म बना देंगे अभी जीव थोड़ा छोटा है इसको बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ व्यापक करते जाओ ऐसे ऐसे धीरे धीरे ब्रह्म बन जाएगा ऐसे भी लोग सोचते हैं ऐसे व्यापक क्रिया को मान करके व्यापक क्रिया वाले भी ब्रह्म ज्ञान आदि शब्दात प्राणो व उत्थम इत्यादि गृहीतम ये आदि शब्द से प्राणो व उत्थम इत्यादि जो शब्द आया है उत्थम ब्राह्मण में उसी को भी लिया गया है इसी को भी समझना है मदान्तरम प्रत्याह और मद बताते हैं यानी कर्मकांड से संबंध जो है उसको बता रहे हैं कि आद्य आवेक्षणादि कर्मवत आज आवेक्षण है कर्म संस्कार उस कर्म संस्कार के समान ये भी एक प्रकार का कर्म संस्कार हो जाएगा ऐसा कहते अब देखिए जब ब्रह्मज्ञान की बात करते है आइक्य ज्ञान की बात करते हैं तो लोग पूछते हैं कि ये ज्ञान को कैसे विचार करना चाहिए कि क्या प्रक्रिया है कैसे कैसे चिंतन करना चाहिए इसके लिए कोई ध्यान करने के लिए हम ध्यान करेंगे तो ऐक्य ज्ञान को कैसे ध्यान करेंगे वो कुछ नहीं है वो कोई प्रक्रिया काम नहीं करेगी क्योंकि आप प्रक्रिया बोलेंगे, इस प्रकार की कोई प्रक्रिया आपको लगानी पड़ेगी अब कोई भी प्रक्रिया ब्रह्मा के ज्ञान में लगाएंगे तो वो प्रक्रिया तो बात ना हो जाएगी अब वो ब्रह्मा न इक्के ज्ञान से अलग होगा फिर कर सकता है कि आपको मन को तैयार करने के लिए व्यापक चिंतन करने के लिए अनुकूल बनाने के लिए कुछ अभ्यास किया जा सकता और उन अभ्यासों में ये ध्यान रखना है कि ये ब्रह्मात्मा ऐक्य को संपादन करने के योग्य बनाने के लिए अभ्यास हो रहा है कि ब्रह्मात्माइय ज्ञान का अभ्यास नहीं होता इसलिए लोग बोलते हैं मैंने ऐसा ऐसा ध्यान किया तो ब्रह्म ज्ञान हो गया ऐसा बोलता है ना वो होता नहीं वो ऐसा ऐसा चिंतन करने से जो, तो जो ब्रह्मज्ञान हो गया वो चिंतन का विषय बना हुआ ब्रह्मज्ञान है वो वो नहीं होता क्योंकि अब सारे क्रिया का संबदादि का भी छोड़ दिया तो को छोड़ने के बाद और रहना ही नहीं संबदादी और अहमग्रह उपासना इत्यादि के संबंध में कहा जा सकता था अम्र में होता नहीं क्योंकि उसमें दो भेद अलग अलग पट है इसलिए वहां नहीं है संबदादी में होने की संभावना थी उसको लगा के बोला वो भी नहीं हो सकता इसीलिए यहां कोई बड़ा करने की छोटा करने की व्यापक बनाने की क्या बनाने का कुछ भी प्रक्रिया लागू नहीं होता कोई प्रक्रिया यदि करते हैं तो वो साधन रह जाता है साधन के रूप में रहता है वो उसका स्वरूप में नहीं जाता इसीलिए इसको स्पष्ट करना चाहते थे धीरे धीरे वहां ले जाएंगे आप जा। अब ऐसा ही एक कर्म संस्कार रूप है यानी अभी ब्रह्म संस्कार हमारे अंदर नहीं है हम जीव है जीव तो अल्पज्ञानवान है शरीर आदि के साथ अभिमान करता है और अध्यास से अहम मम नैसर्गिको एम व्यवहार अहम ममा करके नैसर्गिको लोगा व्यवहार करते अपने अंदर ये सब कुछ करता है और इसीलिए उसको संस्कारित करेंगे ब्रह्म का संस्कार देकर के ब्रह्म बनाएंगे तो हो सकता है विशेष तो संस्कार का नियम पालन करते हुए संस्कार करना बोलता है वो संस्कार विशेष नियमों का पालन से संस्कारित भी नहीं होता उसके लिए उदाहरण दे रहे कर्मकांड में जाना पड़ेगा यथा दर्श पूर्णमासाधिकारे दर्श पूर्णमास प्रकरण में पत्नियापेक्षित पत्नी के द्वारा आवेक्षित आवेक्षित का मतलब देखना देखना विशेष रूप से देखना होता है वो आज को पहले पात्र में रखते हैं वो पात्र में पात्र में कुछ आदि डाल के कुछ उसको डाल करके छान करके रखते हैं फिर तो उसके बाद में उसको देखा जाता है वो पत्नी आवेक्षित आज्य में आज्य तब तक नहीं होगा जब तक पत्नी नहीं देखेगी पत्नी जिसका नहीं है वो आज ये नहीं बना सकता आज ये नहीं बनाया गया तो उसके ही नहीं होगा ऐसा बांध के रखा ये कर्मकांड पूरा जो है ना ग्रस्त आसम को बिल्कुल बांध के रखते अब वो कोई भी बुद्धिमान आदमी है वो यज्ञ करके आपने फल प्राप्त करना चाहते हैं उसको वो पत्नी को नहीं छोड़ सकते और पत्नी से झगड़ा भी नहीं कर सकते क्योंकि तो झगड़ा करेंगे तो वो मना कर देगी अब आज ये ठंड नहीं करेंगे तुम करो बनने नहीं मिलेगा इसीलिए उसको शांति से चलना पड़ेगा वो घर में जो है शांत बनाए रखना पड़ेगा पत्नी को भी सम्मान देना पड़ेगा प्रेम से रखना पड़ेगा आजकल जो होते हैं ना लोग बोलते है हमारे जितने हमने देखा है जितने वैदिक परंपरा में जो संस्कार के रूप से रहते हैं उनके बीच में ऐसे झगड़ा बड़ा नहीं होता है वो ये ऐसे जो नहीं जानते हैं खाली सात जीने ही गृह आश्रम समझते हैं ऐसे लोग आपस में झगड़ा करते हैं और बाकी झगड़ा कर ही नहीं सकते क्यों करेगा तो प्रतिदिन पत्नी चाहिए और पत्नी मना कर देंगे तो उसका कर्म ही नहीं हो पाएगा वो सब कुछ नहीं उसका कहते कोई प्राथमिक नहीं है इसलिए पत्नी को शांति से रखना पड़ेगा दोनों के लिए है दोनों का फल है वो करना पड़ेगा अग्निहोत्र करना है उसके लिए भी चाहिए सबके लिए चाहिए ऐसा बंधन में भाग के रखा नहीं तो अभी बाकी सब कुछ वो पुरुष कर रहा है अब आधी एक्शन वो नहीं कर सकता क्या लेकिन वो करेगा तो सब उसका हो जाएगा तो फिर पत्नी क्या करेगी इसीलिए पत्नी को बुला करके आधेक्षण करना बहुत सारे कर्म हैं जैसे ब्रिहीन अवघन व्रीही, व्रीही अवघात करना व्रीही को कूटना वो पत्नी ही करनी तो पत्नी ही कूटना है वो हिसाब से कूट करके तैयार करेगी वो उसका काम है ऐसे ऐसे कुछ काम है वो उसी का ही है और उसके बिना नहीं हो सकता जब संकल्प करते हैं तो भी चाहिए फिर बाद में विसर्जन करते समय तो चाहिए ऐसे ऐसे स्थान में कई जगह चाहिए दक्षिणा देते समय चाहिए दान देते समय चाहिए ऐसे समय चाहिए तो इस प्रकार से दोनों का संबंध बना रहेगा और दोनों मिलकर के एक कार्य को सिद्ध करेंगे इसलिए यहाँ आज शिक्षण को पत्नी को कहा गया वो मंत्र जो है वो पत्नी वो मंत्र को पढ़ लेगी पढ़ने के बाद करेगी और पुरोहित आएंगे जो समझा देंगे देशा भी ठीक है इसका फिर विचार करेंगे पूर्णा पूर्णमुद्यूर्ण पूर्णमादायूर्णमेवा वजिष्य ओ ना